संहिता शिवपुराण वाइविता दिवाक महेश मूर्तिदीत सुमंडल निर्गुण गुण संकीर्ण तथा गुणकल अकारात्मक एकम्रिय असाधारणकर्मा चुष्टिस्थक्रेम दिधा तो था पुनः चतुर्थावरण शानुगै सह शिव प्रिय शिवासक्त शिवपादाचने शिवजो राग्यालम भगवान सूर्य महेश्वर की मूर्ति है उनका सुंदर मंडल दीप्तमान है वे निर्गुण होते हुए भी कल्याण में गुणों से युक्त हैं केवल सद्गुण रूप हैं निर्विकार सबके आदिकारण और एकमात्र अद्वितीय हैं, यह सामान्य जगत उन्हीं की सृष्टि है सृष्टिपालन और संहार के क्रम से उनके कर्म असाधारण है इस तरह वे तीन चार और पाँच रूपों में विभक्त हैं भगवान शिव के चौथे आवरण में अंधचरों सहित उनकी पूजा हुई है वे शिव के प्रिय शिव में ही आसक्त तथा तो शिव के चरणार्थिंदों की अर्चना में तत्पर है ऐसे सूर्यदेव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें दिवाकर दीप्ताट्ट शय आदिरो भानुरभिश्चे अर्को ब्रह्म तथा रुद्रो विष्णुश्चादीत्यमूर्त विस्तरा सुतरा बोधिपरा पुनः उषा प्रभा तथा प्राजा संध्या चेतय सोमादिकेतु के ग्रहा भाईता तवोराजिया मंगल प्रतिशंत मे अथवा द्वादिद्या था द्वादश्त ऋष दैवर्वा पन्नपरसा गणा ग्राह्मण्य तथा यक्षा राक्षसुरा सप्त सप्त छंदोया शिवजराग्या सूर्यदेव से संबंध रखने वाले छह अंग उनकी दीप्ता आदि आठ शक्तियां आदित्य भास्कर भानु रभी अर्क ब्रह्मा रुद्र तथा विष्णु ये आठ आदित्य मूर्तियां और उनकी विस्तरा सुतरा बोधनी, आप्यायनी तथा उनके अतिरिक्त उषा प्रभा प्राज्ञा और संध्या ये शक्तियाँ चंद्रमा से लेकर केतु पर्यंत पर्यत भावित ग्रह बारह आदित्य उनकी बारह शक्तियाँ तथा ऋषि देवता गंधर्व नाग अप्सराओं के समूह ग्रामीण अगुआ यक्ष राक्षस ये सात सात संख्या वाले गण सात छंदों में अश्व बालखुल्य आदि मुनि ये सब के सब भगवान शिव के चरणार बिंदों की अर्चना करने वाले हैं ये लोग शिव और पार्वती की आज्ञा का आदर करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें ब्रह्माथ देवदेवस्थ मृत्युभूमिपतुष्टि गुणश्व बुद्धि तत्व बुद्धितत्वे प्रतिष्ठितः गुण संकीर्ण तथा गुण कवल अविकारात्मको देव तथा साधारण असाधारणकर्मा चेष्ठस्थय क्रत एवं ऋधा चतुर्धा विभक्त पंचधा पुनः चतुर्थ वर्णे शंभो पूजित सहानुगै शिव प्रिय शिवासक्त शिवपादाचने सत्त्या शिवजराग्या दिश मंगलम ब्रह्मा जी देवादिदेव महादेवजी की मूर्ति है भूमंडल के अधिपति हैं चौसठ गुणों के ऐश्वर्य से युक्त हैं और बुद्ध तत्व में प्रतिष्ठित हैं वे निर्गुण होते हुए भी अनेक कल्याण में गुणों से संपन्न हैं सद्गुण समूह रूप हैं निर्विकार देवता हैं उनके सामने दूसरे सब लोग साधारण हैं सृष्टि पालन और संहार के क्रम से उनके सब कर्म असाधारण हैं इस तरह वे तीन चार एवं पाँच आवरणों या स्वरूपों में विभक्त हैं भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है वे शिव के प्रिय शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणार्थिंदों की अर्चना में तत्पर है ऐसे ब्रह्मदेव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करे हिरण्यगर भो लोकेशो विराट लाल सस्पुर हिरण्यगर भो लोकेशो विराट कालस्त पुरुष सनत कुमार सनक सनंद सनातन प्रदान पतय्चा ब्रह्मशून एकाश्य पत्नी धर्म संकल्प शिवार्चन रता शिवभक्तिपराजना शिवाद्यासुखा सर्वे दिशंत ममल हिण्यकर्भलोकेश विराट कालपुरुरसनत्कुमर सनक सनंदन सनातन दक्ष आदि ब्रह्मपुत्र ग्यारह प्रजापति और उनकी पत्नियां धर्म तथा संकल्प ये सब के सब शिव के अर्चना में तत्पर रहने वाले और शिव भक्ति परायण हैं अतः शिव की आज्ञा के अधीन हो मुझे मंगल प्रदान करें